उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय अद्वैत प्रकरण का अठाईसवा श्लोक देख रहे थे असतो मायया जन्म तत्व तो नव युज्यते वंध्या पुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते पूर्व श्लोक में सिद्धांति कह दिया कि सत्य माया से ही उत्पन्न होता है क्योंकि का जन्म अन्य किसी पर से वास्तव में नहीं हो पाएगा तो पूर्व पक्ष इसके लिए शंका दिखाए असतवादी लोग कहते हैं कि औसत से ही उत्पत्ति होती है तो सिद्धांती उसका निराकरण करता है असत का तत्व तो उत्पन्न नहीं होगा माया से भी नहीं हो पाएगा असतो तत्व तो मयया जन्म नव उच्यते असत का वास्तव माया से भी नहीं हो पाएगा दृष्टांत तो देते हैं बंध्यापुत्रो न तत्व मायाया वापि जायते बंध्यापुत्र तत्व से भी वास्तव भी उसका कोई उत्पन्न नहीं होगा उत्पत्ति नहीं होगी और माया से भी नहीं होगी टीका में तत्व तत्व न असत सदातरे जन्म तत्वत अथवा अतत्व अतत्व अथवायया वास्तव अथवा माया से असद कवि कारण जन्म हो जाएगा यह संभव नहीं है तत्र दृष्टांत श्लोक में कहते हैं बंध्यापुत्रो न तत्व मयया वापते आघटिका में पूर्वाधंग व्याको पूर्वार्ध अर्थात श्लोक का पूर्वार्थ असतो मयया तो असत तो जन्म तत्व तो नुज्यते भाष्य में असत्वादीना असतो अभाव मयया तत्व तो व कथन जन्म युज्य जो असदवादीना असद अर्थात कारण को असद कहते हैं असद अर्थात तो तुच्छ कहीं असद शब्द मिथ्या में भी प्रयोग होता है तो क्या है तो असत अर्थात जो शून्यवादी लोग कहते हैं तुच्छ तुच्छ अर्थात कुछ नहीं है बंदा पत्र जैसे असतवादी नाम असतियंत्र अभावश्य अभावश्य अर्थात तुच्छ पदार्थ ही नहीं है उसका मायया अथवा तत्व तो जन्म युज्यते किसी प्रकार के उसका जन्म नहीं हो पाएगा असत है ही नहीं था फिर उसका क्या उत्पत्ति कुछ नहीं होगा उसे टीका में इसको स्पष्ट करते हैं असतो असत्स्वरूप स्वरूपअभाद तत्व तत्व तो कार्याण न युक्त जन्म इत्यत्र हेतुमह असत जो कि निस्वरूप है निस्वरूप अर्थात तो जिसका स्वरूप ही नहीं है स्वरूपअभाद कोई पदार्थ ही कुछ नहीं है नहीं है तो तत्वत अतत्व तो, तो, तो वा। वो कार्य कारण परिण तो कैसे हो जाएगा न युक्तम जन्म जन्म अर्थात तो कार्यकार परिणाम तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि तो पदार्थ ही कुछ नहीं है तो सिद्धांति जो निषेध करता है क्यों उसके लिए हेतु देता है भाष्य में अदृष्टत्वासत का कभी उत्पत्ति हो जाना ये कभी दिखा नहीं टीका में उत्तराधम व्याकुर्वन अदृष्टत्व में एवं उत्तरार्थ बंध्यापुत्रो तो न तत्व माया वापी इसको व्याकरण करने के लिए अर्थात व्याख्यान करने के लिए अदृष्टत्व तो दृष्टानते न स्पष्ट अदृष्ट पदार्थ अर्थात तो, ये देखा नहीं गया इसी को दृष्टानतेन दिखाते हैं जिसका उत्पत्ति कभी दिखा नहीं गया उसके लिए दृष्टान्त तो दिखाते हैं भाष्य में नहीं बंध्यापुत्रो माया तत्व तो वा जायते जायती बंध्यापुत्र जो कि अदृष्ट है इसका कभी उत्पत्ति तत्वत तो मायया ये दोनों प्रकार की व न जायते तस्माद अत्र असतवादो दूरत एवं अनुपन्न इत इसलिए भाष्यकार कहते हैं यह असतवाद जो शून्यवादी सुन, लो वो दूरत अनुपन्न हो तो कभी भी संभव नहीं है उसके बारे में विचार करना भी क्या है दो तो नंबर टिप्पणी दे दिया तस्मात अर्थात असतः कथमअपी जन्म असंभवात इत्यर्थ इसलिए शून्यवादी के साथ कोई तर कथा नहीं होता है उनके साथ शास्त्रार्थ नहीं होता है कहते तो अब है ही नहीं किसके साथ बात करेंगे टीका में सदवादो माय या संभवती सदवाद अर्थात जो ये वेदांतिका है अर्थात तो कारण जो है वो सद् उसे माया से कार्य बन जाएगा असतवाद तया नर्शयन उपसंग्री असद तो माया से भी कार्य संभव नहीं होगा वास्तव तो दूर की बात है माया से भी नहीं होगा इसलिए भाष्य में कहते हैं तस्माद अत्र असतवाद दूर अतएव तो अनुपन्ना असतवाद तो बिल्कुल संभव नहीं है टीका में कार्यकरण कार्यकार अत्र पराममृश्य जो भाष्य में कहना तस्माद् तस्द अत्र अत्र अर्थात कार्यकारण निरूपणे कार्यकारण का निरूपणों के विषय में असत्वाद दूरतः पर कभी भी संवेदना कार्य करके हैं सतवाद यहाँ केवल शून्यवादी का छोड़ करके बाकी सब सतवादी यह कार्यों को लेने से ऐसा तो निस्वरूप स्वरूप ना यहाँ कार्य को ही लेना है क्योंकि श्लोक में देखिए बंध्यापुत्रो न जायते जायते का करता ही बंध्यापुत्र बनाया गया पुत्र से उत्पन्न नहीं होता है वो तो है, तो है। वो केवल शून्यवादियों के लिए घटेगा किन्तु यहाँ कहते की बंध्या पुत्र न जायते अगर उसको कारण कोटी में डालना था तो पंचमी करना चाहिए था तो यहाँ बंध्या पुत्रो न जायते अर्थात बंध्याण ये कार्य कार्यकार करके अर्थात कारण बोल करके निश्चय करता था तो तो तो तो न सदा जन्म। असत सद सदा सदाण जन्म नहीं नहीं कारण ही है क्योंकि असत तो तो तो और यहाँ टीका भी ठीक है वो कारण है क्योंकि जो टीका में वाम पर्स में अंतिम पंक्ति पंक्त दिया जाए तो तो तो तो तो ना तत्व तो वो असत सदाकरण जन्म असतः ये है किंतु कि कारण असत कारण सदाकार से जन्म हो जाएगा ऐसा नहीं है तो कारण को ही यहाँ कहा गया इसलिए केवल शून्यवादियों का ही ये निराकरण है बाकी का नहीं है माया वा भी कहने से ये कारण हम सबको लिया जाएगा अच्छा ये अट्ठाईसवें कार्य का उच्चारण करेंगे आगे भी और स्पष्ट करते हैं टीका में आगे सत तत्व तो मयया जन्म इति उपपादयति जो सत्तत्व तो है वही ही जन्म इसलिए सत्तत्व तो कारण है ठीक है सतत्व मयया जन्म सिद्धांतिका मत है ये उक्त उपपादयति यथा स्वप्ने दया भासं देखा। देखा। स्पंदते मयया मन तथा जाग्रदयाभासन स्पंदते तथा के ऊपर एक नव टिप्पणी दे दिया प्रतितिर प्रतीतिर्वा प्रतीति प्रती अच्छा यथा स्वप्ने मनंदते तथा जाग्रदयाभासम मयया स्पंदते मन का स्पंदन हुआ स्पंदन करते एक नंबर टिप्पणी कह दिया परिणाम प्रती मन का स्पंदन होने लगा तो ये हो गया मन का परिणाम हुआ मन का परिणाम हुआ अथवा मन का प्रतिति होने लगा मन का प्रतिति कब होगा जब वास्तविक मन परिणाम होगा तभी मन का प्रतिति होगा जब मन का परिणाम नहीं होगा मन तब अर्थात ब्रह्माकार अवस्था में आ जाएगा परिणाम नहीं है तो कारण रूप से आ जाएगा भ्रमाकार अवस्था में आ जाएगा तब फिर उसका और भिन्न प्रतिति नहीं होगी तो इसलिए कहते हैं परिणाम जब हो जाएगा तभी तो वो प्रतिति हो जाएगा तब तो ये कहते हैं द्वैता मतलब द्वैत स्थिति आ जाए अथवा त्रिपुटी मतलब ये परिणाम हुआ अथवा प्रतिति हुआ प्रतीति कब होगा जब त्रिपुटी है जब त्रिपुटी नहीं है तो प्रतीति नहीं होगा मनो तो सर्वदा परिणाम होने से ही प्रतीत होगा ऐसा बात नहीं जब कहते कि कोई विचार नहीं है मैं जान रहा हूं तो इसमें कोई परिणाम नहीं है कि तो प्रतीति हो रहा है तो ये भी त्रिपुटी का अवस्था है तो त्रिपुटी का अवस्था मतलब ये मन का स्पंदन हुआ त्रिपुटी भान नहीं होना ये मन का स्पंदन नहीं होना तो स्वप्ने जैसे द्वयाभाष द्वयाभाष तो द्वैत तो से आभाष द्वैत तो का प्रतीति होता है ये माया या मनस्पंद <kuh> मन का चलन आरंभ हुआ तो ये स्वप्न में जैसा होता है जागृत दयाभाषम ठीक इसी प्रकार है। मन चलेगा तो जगत दिखेगा मन नहीं है तो बिल्कुल शांत रहेगा तो जब ये इस, इस, इस में जो संस्कार यही संस्कार यही संस्कार ये जो जागृत का संस्कार जागृत किसका संस्कार है? मतलब तो पूर्व जागृत में पूर्व देखा अभी मनोराज्य इसका अर्थ मनोराज्यो जो जो मनुष्य का स्वप्न में अपना जो संस्कार जागृत संस्कार को स्वप्न में देते हैं और ये जागृत अच्छा अभी आप जागृत ठीक है अभी हम जागृत को दो भाग कर देंगे एक मनोराज्य ये स्वप्नों के साथ बराबर हो जाएगा क्यूँकी पूर्व संस्कार ऐसी मनोराज्य चलता है दूसरा है कि जिसको हम प्रमाण ज्ञान कहते हैं उसको कहाँ डालेंगे जो ये जल सृष्टि उत्पत्ति हुआ है तो पहले केवल ब्रह्म था फिर माया के द्वारा ईश्वर उत्पत्ति हो गया मतलब ये जो उत्पत्ति होता है वो किसका संस्कार से क्योंकि वो तो निश्चित नहीं है मतलब अनादी है।, औन, है ना स्मृति भी होना क्योंकि स्वप्न स्मृति वो उत्पत्ति होना चाहिए तो कुछ अनुभव होना चाहिए संस्कार होना चाहिए आज हम लोग ये पर्वतों को देखते हैं अभी कहते हैं की ये पर्वत है ये क्यों कह देते हैं आज ये पर्वत है बोल करके कल का संस्कार है ठीक वही वो वो तो ब्रह्म को तो संस्कार है नहीं उसने काम से संस्कार तो ये तो अर्थात अनादि स्वीकार करने से मतलब आदि स्वीकार करने से ये प्रश्न अभी जो ब्रह्म में सृष्टि हुआ ये इस ब्रह्मा का सृष्टि हुआ तो ये ब्रह्मा का जब मृत्यु हो जाएगा तब तो ये माया रहेगा नहीं रहेगा तो फिर आगे ब्रह्मा उत्पन्न होगा अभी संस्कार होता है, क्या? है। मैं मैं तो अर्थात स्वपर निर्भर सृष्टि में देख रहा हूँ किसका संस्कार है मतलब स्वप्न में, में मेरा संस्कार तो मैं देख रहा हूँ स्वप्न में हाँ इसी प्रकार जो ये सपना है इसको मैं मतलब तो मैं तो ब्रह्म है मेरा तो संस्कार तो ब्रह्म में नहीं है मतलब आपका मूल प्रश्न हो गया की संस्कार पहले कैसे बना ये तो अनादि है ना तो फिर, आना तो फिर उसका अनादि का क्यों नहीं होगा राग भाव अनादि होने पर भी नाश होगा तो इसको दिखाते हैं का। तो इसका कहने का है कि इसका कारण खोजना व्यर्थ है इसलिए बुद्ध इसको सीधा कहता है कि ये जगत दुखमय है इसका निवृत्ति का उपाय है ये कहां से आया इसको खोजना व्यर्थ है वेदांत तो गए विचार करने से ए, मतलब बुद्ध जो लाए कहा से लाए ये सब वेद वाक्यों को थोड़ा इससे अलग लेकर के शब्दावली बदल दिए तो वो कहते है कि इसका कारण मत खोजो वेदांत तो कहता है कि अनादि है ये की बात है तो अनादि है तो जिस समय में सृष्टि का लय हो जाएगा ब्रह्मा का मृत्यु हो गया ईश्वर रहेगा माया विशिष्ट रहेगा तो जब तक वो ईश्वर रहेगा अब तक तो, तो सब रहा संस्कार रहा ये संस्कार ईश्वर का तो जैसा यहाँ लेने ले से प्रति व्यक्ति का एक जीव में वो व्यक्ति कौन है ईश्वरी है तो इसलिए ईश्वर का संस्कार ईश्वर का संस्कार है हाँ। और उनसे जो सपना ये जो व्यक्तियों का सब ईश्वर का एक स्वप्न चलता है ये है है ईश्वर ईश्वर का का हाँ। और इस का सपना है जो बाकी सब नहीं तो ये सबोराजन उसी प्रकार हाँ, सपना, में लेकिन, जब करता तब जब सपना है तो, में मतलब, ना, ना जब स्वप्न होता है उस समय वो वास्तव ईश्वर जब मनोराज्य आ गया थोड़ा और वो मतलब स्थूलों को थोड़ा ले लिया अर्थात स्वप्न अवस्था में सुसुप्ती अवस्था में वो वास्तव ईश्वर स्वप्न अवस्था में वो हिरोनगर वनोराज्य में आ गया तो थोड़ा अर्थात विराट को ले लिया और बिल्कुल एकदम प्रमाता बन गया तब तो वो एकदम अर्थात व्यस्ती जीव बन गया मनोराज्य के समय में इतना अर्थात मैं अलग हूँ वो अलग है इतना बुद्धि थोड़ा कम रहेगा थोड़ा शिथिल रहेगा तो इस प्रकार की एक जीववाद मानने से वही ईश्वर है जो कहेगा कि मैं कहे वही आप ही ईश्वर है फिर ये बाकी सब क्या है कि बाकी सब आपका तो ही कल्पना है अर्थात वही ईश्वर का यह संस्कार है जैसे अभी एक दिन के बाद एक जीववाद में वो जीव सो गया माने फिर अगला दिन फिर उठ गया इसी प्रकार की एक ही जीव ईश्वर ब्रह्मा का मृत्यु हो गया अर्थात तो वो ईश्वर जीवो सो गया तो फिर ईश्वर जीवन जो खुल जाएगा नींद खुल जाएगा फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति हो जाएगी ब्रह्मा अर्था बुद्धि तो ब्रह्मा उत्पन्न हो गया फिर विराट आ गया फिर ये हो गया तो एक जीव बाद में वही ईश्वर है तो प्रतिदिन जैसे जीव सो जाता है एक बाद में वही सो गया ब्रह्मा मर गया इसी प्रकार की जाते हैं इसका है, क्योंकि स्वप्न में नहीं है और कारण शरीर समय भी नहीं है इसलिए सूक्ष्म शरीर मतलब अब तक भी नहीं हूँ शरीर भी मैं नहीं हूँ बता सकता है लेकिन जो कारण शरीर अवस्था में भी प्राण रहता है तो प्राण में नहीं हो क्योंकि वो भी सूक्ष्म शरीर में रहता है तो प्राण में नहीं हो इसे उसको निराकरण कैसे मतलब जिस आधार का निराकरण करती है शरीर को निराकरण हो गया स्वप्न में शरीर में रहता है कारण शरीर में प्राण की स्थिति है क्या और सूक्ष्म शरीर में प्राण की स्थिति है सुसुप्प्ती अवस्था में वास्तविक कारण शरीर रहता है किंतु दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं सुसुप्ती अवस्था में उसका प्राण चलता था अथवा वो अनुमान कर लेता है कि अगर सुसुप्ति अवस्था में हमारा प्राण नहीं चलता तो ये शरीर तो जिंदा कैसे रहा अनुमान कर लिया तो इसी से कहता है कि सुसुप्ती अवस्था में भी प्राण रहा वास्तव में वेदांत परिवार इसका दो सौ समाधान दिए दो सौ अठासी पृष्ठा में देखेंगे अठासी पचास फाइव एटी एट टू एटी एट इसका दो समाधान टीका में दिया था उसमें विचार तो एक है कि दूसरे लोग जो देख देखे और आप जो जग गए वो लोग आपको कहते हैं नहीं नहीं आपका प्राण चलता था अभी ये जो दूसरे लोग कहने वाले अभी है सुसुप्त अवस्था में ये लोग सब थे क्या नहीं थे तो वास्तव कोई नहीं थे अभी जैसे आगे फिर सुश्री अवस्था में आया तो ये लोग भी सब सृष्टि हो गए तो ये लोग सृष्टि हो गए थे ये लोग कैसे पूर्वकालिकों का कहते हैं जिस समय में आप सोए थे कहते हैं ये सब भ्रांति से हो सकता है इसलिए एक समाधान दिया है वो तो उनका भ्रांति है उनका भ्रांति है अर्थात हमारा स्वप्न में कल्पित तो कुछ लोग है उनका भ्रांति है वो एक जीव का स्वप्न में कल्पित तो कुछ लोग हैं उनका ये भ्रांति है और दूसरा अर्थ तो कह सकते हैं कि अविद्या का दो कार्य है मतलब तो दो शक्ति है तो एक है उसका आवरण शक्ति दूसरा है कि जो आ, एक है क्रिया शक्ति एक ज्ञान शक्ति सुश्रुति अवस्था में तो ये जो ज्ञान शक्ति ये नहीं रहा क्योंकि उसका क्रियाशक्ति अंश रहता है सुश्रुति में अविद्या रहेगी तो अविद्या का जो क्रियाशक्ति अंश वो रहेगी उसका जो ज्ञान सत्य अंश वो नहीं रहेगा दो समाधान दिए हैं तो तो, तो फिर आत्मा बोल रह, बोलते वो ऐसे ये क्या है की ये जो अविद्या बोलकर के कहते हैं इसका जब अत्यंतिक निवृत्ति होती है तब तो कहते हैं की अविद्या भी नहीं रहा किन्तु तो ऐसा कभी भी नहीं होगा की आत्मा भी नहीं रहा इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि सुश्रुप्ति में आत्मा नहीं है अगर तो प्रश्न है कि अगर सुश्रुप्ति में प्राण भी नहीं कहेंगे तो आत्मा भी नहीं कहेंगे क्योंकि सुसुप्ति में आत्मा नहीं है ऐसा कहने के लिए कोई तर्क नहीं है क्योंकि जिनको किंतु ज्ञानियों को अनुभव है वो कहेंगे कि आपको अनुभव नहीं है का अर्थ नहीं कि पदार्थ नहीं है जिसको अनुभव है वो कहेगा तो ये वहाँ वो तर्क देंगे किंतु प्राण का विषय में ऐसा नहीं हो पाएगा कि प्राण हमेशा था ज्ञानी कहेंगे ना, ना नहीं रहता ऐसे तो तो वो नहीं रहेगा अच्छा आगे स तत्व से माया जन्म उक्त उप पादयती यथा स्वप्न दयाभाषम स्पंदते माया मन तथा जागृत दयाभासम स्पंदते माया मन मनो जितना जितना बंद होने लगेगा इसका असर उतना उतना आएगा धीरे धीरे लगेगा नहीं नहीं ये चलता है बोलकर कैसा होता है कोई पदार्थ को हम अगर रोज रोज देखते हैं फिर लगेगा ये बिल्कुल सामान्य बात है किंतु जब हम कभी कभी देखेंगे नहीं है फिर होता है हमको एक फिर अनुभव वितरित आएगा अच्छा ये होने से ये होता है ये नहीं होने से नहीं होता है ना दो आदमी रोज दिखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कोई कार्य है तो किंतु देखेंगे कि एक दिन एक आदमी नहीं आया कि दूसरा आदमी आया तो इसे आपको पता चलेगा अच्छा तो फिर अथवा देखेंगे कि ये आदमी जिस दिन नहीं आता वो भी नहीं आता इसी प्रकार के अर्थात तो तभी तो जा करके ये अगर हमेशा दोनों रहते मन हमेशा रहता है तो पता कैसे चलेगा कि मन चलने से जगत चलता है कभी कभी ये जो मनो नहीं चले तब तो देखेंगे हम है और जगत नहीं है फिर लगेगा कि मन चलने से जगत चलता है धीरे धीरे होगा इसलिए अर्थात ये मन को बंद करने का एक कैसे बनेगा क्या आवृत चक्षु इंद्रिय निग्रह होंगे क्योंकि इंद्रिय ही मन को चलने के लिए खाद्य देते हैं इंद्रिय निग्रह जब हो जाएगा तब तो फिर होगा इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया था ना कि बलाद इंद्रिय निग्रह उसका मन किस शब्द का अर्थ दिए थे कि बलाद इंद्रिय निग्रह करना धर्यण धर्य मुंजादी शिकायब उसका अर्थात तो अलग करे धैर्य का अर्थ क्या धैर्य होगा कि शरीर से आत्मा को अलग करेगा ये धैर्य क्या है कि हैं बलाद इंद्रिय निग्रह इंद्रिय निग्रह करना महाधैर्य का कार्य है इंद्रिय निग्रह होने से ही मन धीरे धीरे ये बंद होगा अगर हम त्रिपुटी जान रहे मन है अर्थात तो कोई विचार नहीं है मैं जान रहा इस प्रकार स्थिति है तो ये त्रिपुटी है मनो अभी विचार रहित तो अवस्था है किंतु त्रिपुटी ही जब नहीं है तब कहा जाएगी कि मन है, तब दृश्य तो ये कहा जाएगा कि प्रतीति इसलिए एक नंबर टिप्पणी कह दिया ना परिणाम प्रतीतिर्वा। वाह नहीं हो रहा है किंतु प्रतीत हो रहा है अगर विषय रहित होकर के मनो प्रतीत हो रहा है ये त्रिपुटी अवस्था है तो ये त्रिपुटी भी जब नहीं रहेगा तो ठीक है ठीका में जन्म इति उत्त इसलिए माया से ही जन्म क्योंकि मन चलने पर ही जगत अवस्थाव द्वैत मनस्पंदीतत्वस्वीकाराद श्लोक व्याम चोद्यम अवस्था में जागृत स्वप्न में मात्र श्लोक व्यावर्तम चौद्यम श्लोक न व्यावर्तियम श्लोक के द्वारा निराकरण करेंगे जो शंका उसको पहले भाष्य में दिखाते हैं पूर्व पक्ष कहता है कथम पुनः सतो माया एव जन्म इति सत का जन्म माया से होता है ऐसा कहते कैसे कहते हैं क्योंकि सत का अर्थ हो गया वास्तव विद्यमान उसका माया से जन्म कैसे होगा टीका में अधिष्ठान रूपेण मनोपी सदी सदृष्टान्त उत्तर आह तो अधिष्ठान रूपेण मनोपी सद क्योंकि यहाँ क्या हुआ सिद्धांत कह दिया कि मन चलने से जगत मन नहीं चलने से जगत नहीं है अर्थात तो मन का कार्य जगत हुआ तो मन का कार्य जगत हुआ तो मन तो असत है मन तो मिथ्या है तो मिथ्या का कार्य जगत हुआ आप कैसे कहते हैं कि सत का कार्य माया से जगत ये तो मिथ्या का कार्य जगत हुआ ना मन का कार्य जगत हुआ तो अपना बात का विरोध हुआ तो इसलिए सिद्धांत कहते हैं कि अधिष्ठान रूपेण मनोपि सत मन मन रूपेण सत नहीं है किंतु अधिष्ठान रूपेण वो क्या चीज है कहते वो सद है तो वही जो सत है वो माया से कार्य रूप होता है तो माया से अर्थात तो मन उपाधि को हो करके बन जाता है है तो वो सत। भेद ज्ञान नहीं है तो सत भेद ज्ञान आरंभ हो गया तो मन बन गया उच्यते भाष्य में उच्यते यथा रज्ज्वाकलिता सर्पो रज्जु रूपेण अवेक्षाण सन एवं मन परिज्ञप्त अवेक्ष्य सद ग्राह्य ग्राहक ग्राह्य ग्राहकूपेण दयाभासप्ने मज्ज्वामीव सर्प यथा रज्ज्वाम विकलिता सर्प जब हम रज्जु को देख लिए सर्प रज्जुपेण अवेक्ष्यण अब रज्जु का निष्पय हो गया अब कहते हैं कि ये जो सर्प दिखता है न वो रज्जु ही है तो जब रज्जु ही है कहेंगे तब उसको मिथ्या कैसे कहेंगे कहेंगे सर्प जब रज्जु रूपेण निश्चय हो जाएगा तब सन एव वो तो सद हुआ एवं इसी प्रकार की मन परमार्थ विज्ञप्ति आत्म रूपेण मन जब परमार्थ विज्ञप्ति रूप आत्म रूप है उस रूप से जो मन का अनुभव होगा तब तो मन सद है तीन नव सद अर्थात अधिष्ठानात्मक मनो अधिष्ठान, अधिष्ठान रूप ही है ग्राह्य ग्राह्य रूपेण दयाभाषण स्पंदते तो फिर जब अधिष्ठान रूप को माया विशिष्ट हो गया फिर ग्राह्य ग्राहक तो मैं जानता हूँ पर्वतों को जानता हूँ इस प्रकार की सब दया भाषण स्पंदते स्वप्न माया दृष्टान्त को दिखाते हैं स्वप्न में माया से जैसे रज्वामी वो सर्प वही मन ही इस प्रकार हो गया ये मन क्या है कहते तो हैं अधिष्ठान रूपेण भ्रम ही है है, ठीक टीका में मनस सन्मात्र कथम अनेकन अगर मन सन्मात्र है तो फिर सन्मात्र का ये नाना रूप से आ जाएगा सिद्धांत कहता है स्वप्न दृष्टान्त ब्याचे स्वप्न दृष्टान्त एक ही होने पर भी ग्राह्य ग्राहक रूपेण स्वप्न में एक, एक ग्राहक है कितने ग्राह्य होता है किन्तु वहां तो है एक ही इसी प्रकार की अगे टीका में दार्ष्टांतिक आह स्वप्न हो गया दृष्टान्त आगे दार्टा कहते हैं भाष्य में तथा तो तद्वदेव जाग्रत जाग्रत तथा जागरिते स्पंदते मयया मन स्पंदत एवो मन के आगे स्पंदत ये और लिखना पड़ेगा पाठ तथा तो तद्वदेव जाग्रत जाग्रत तथा जागरिते चाहिए। तद्वदेव जागृत जागृत स्पंदते मयया मनः स्पंदत इव इत और एक स्पंदता चाहिए मनो के आगे और स्पंदता चाहिए भाष्य में तस्म जागृत जागृत का अर्थ जागृत स्पंदते माया मन तो कहते स्पंद अर्थ वही वास्तविक स्पंद नहीं है स्पंदन नहीं होता है स्पन्द आगे ई है बोल करके एच वाय हो गया स्पंदते स्पन्दते वास्तव स्पंदन नहीं हो रहा है अथा स्पंदन भी केवल प्रतीति मात्र टीका में मायाधीनम मन स्पंदनम ईव के लिए स्पंदते स्पंदत इव माया स्पंदते मन जो कह दिया गया वो स्पंदते इव यही माया स्पंदते का अर्थ हो गया टीका में मायाधीन मनस्पंदनम अवस्तुभूतम इसलिए इवो कह दिया गया मायाधीन माया के चलते मन का स्पंदन होता है तो इसलिए अवस्तुभूतम ये कोई वास्तव नहीं है इति द्योतुम तो ऐसे दिखाने के लिए इवो इति उत्तम इव कार्य के लिए और एक स्पंदन तो चाहिए ये उनतीसवा कार्य का उच्चारण करिए तभी तो आपने कह दिया कि मन का स्पंदन जगत का कारण है अर्थात तो मन एक, एक कारण हुआ और पहले कह रहे थे कि सद भी कारण है तो अभी पूर्व पक्ष कह रहे टीका में मनो ब्रह्म ची कारण द्वयम तरही द्वैत्य द्वैत्य चाहिए टीका में प्रथम पंक्ति में मनो ब्रह्म ची कारण द्वयम तरही द्वैत्य द्वैत का दो कारण हो जाएंगे एक मन हो गया एक ब्रह्म हो गया तो द्वैत इति स्वीकृत इस प्रकार की आशंका करके दृष्टांतेन न निराचे सिद्धांति दृष्टान्त देकर के उसका निराश करता है तो दो कारण नहीं एक ही कारण है अद्वयं द्वयाभास मन स्वप्न न संशय तथा तथा जागृन संशय मन दयाभा स्वप्न न संशय द्वयाभाम तथा जागरण संशय तो अद्वयम च अद्वितीय है स्वप्न में तो एक ही है केवल होने पर भी द्विया भाषम मन देखिए देखिये स्वप्न में कैसा होता है जिस समय में, में सुसुप्ति में गया था कुछ नहीं है आगे जब उत्पन्न हो गया फिर स्वप्न आरंभ हो गया एक स्वयं का शरीर बना लिया और उसमें तादात्म्य किया और बाकी कुछ दिखने वाले पदार्थ बना दिया ये कौन हो गया कहते मनो ही ये द्वयाभाष हो गया मनो दो रूप हो गया तो मन स्वप्न न संशय मनो ही द्वयाभाष होता है ये तो द्वय तो ये बात हमको ग्रहण होता है स्वप्न में मनो ही अर्थात तो ये दृश्य कोटि में आता है दृश्य कोटि में आने से उसी में से एक द्रष्टा भी है मानता है मैं वो हूँ मैं स्वप्न में उसके साथ बात करता हूँ दोनों ही दृश्य कोटि में है किसका दृश्य कोटि में साक्षी का दृश्य कोटि में तो साक्षी का दृश्य कोटि में स्वप्न में एक प्रमाता है बाकी प्रमेय है ये दोनों ही मनोवना है वहां साक्षी दृष्टा कोटि में है जैसे है यहाँ जागृत में ठीक इसी प्रकार एक प्रमाता है और बाकी सब प्रमेय है ये प्रमाता को भी साक्षी प्रकाश करता है ना हम कहते हैं साक्षी प्रमाता प्रमाण प्रमेय सभी को प्रकाश करता है जैसे स्वप्न ऐसे जागरूक अर्थात ये जो जानने वाला ये जो कहते है ना महमुन पाठ करने वाले करने समय के समय स्त्रोत्र पाठ करने के समय चलते फिरने के समय में तो ये अर्थात होगा कि ये जो अर्थात चलना है व्यवहार करता है ये कुछ अलग है तो। ये साक्षी इससे पूरा अलग है तो जितना जितना ये व्यवहार से सब रस छूट जाएगा साक्षी के साथ जितना तादाद होगा वो बिल्कुल लगेगा कि एक ही हम ये शरीर को भी अर्थात ये सब को भी चला रहा है और बाकी आगे पर्वत नदी तो और, और दूर है जागृत में भी ठीक इसी प्रकार के होगा एक ही साक्षी जागृत में कितु तो प्रमाता का तादात में अधिक होने से ये बोध नहीं हो पाता है प्रमाता का तादात में क्यों है कहेंगे अगर वासना है तो वासना है तो प्रमाता को रहना पड़ेगा जितना अधिक वासना प्रमाता उतना बलवान जितना वासना क्षीण हो जाएगा प्रमाता उतना दुर्बल हो जाएगा क्योंकि प्रमाता को कुछ करना नहीं है और करना नहीं है तो उसका कोई बल नहीं रहेगा तो फिर धीरे धीरे -द्रे साक्षी दृढ़ होगा तो जितना जितना निष्काम हो जाएंगे उतना उतना ही साक्षी का अनुभव आएगा तब तो फिर अद्व्या भाषम जागरण संशय दृढ़ होगा टीका में दृष्टान्त भागम विभजते दृष्टान्त हो गया स्वप्न इसको पहले दिखाते हैं भाष्य में रज्जुपेण सर्प इव पर आत्मूपेण अद्व सभास मनः स्वप्न न संशय रूपेण सर्प इव दृष्टांत हो गया <speaking efic shower> परमार्थतः आत्मरूपेण अद्वयम् है परमार्थतः आत्मरूपेण आत्मेण अद्वय है किंतु अद्वय सत् अभी कौन हो गया मनमेण अद्व किंतु अब जब अपरमार्थ रूपेण तब तो दयास हो गया स्वप्न न संशय तो फिर हो गया टीका में दृष्टानते चैतन्य अतिरिक्त से ग्राह्य ग्राहक भेद से मन स्पंदित असत्व साधयती दृष्टान हो गया स्वप्न चैतन्य से अतिरिक्त तो, जो ग्राह्य ग्राहक भेद हो गया उस मन का ही स्पंदन है तो जब ये मन स्पंदन नहीं करेगा तब तो स्वप्न होगा तो गया सुसुप्ति में तो मनो सुसुप्ति में गया तो कहाँ गया मन कहेंगे वो उसका आत्म रूपेण अवस्थान हो गया सता सौम्य तदा संपन्न नवती ये श्रुति वाक्य है तब तो सद्ब्रह्म के साथ ये मन एक हो गया स्पंदन आरंभ हुआ तो कहेंगे स्पंदन आरंभ हो गया एक ग्राह्य बना एक एक ग्राहक बना मतलब जो उसमें प्रमाता प्रमाता प्रमेय और जिस समय में स्वप्न नहीं हुआ प्रमाता प्रमेय नहीं है गया सुप्ति में तो उस समय में मन का स्थिति क्या हो गया कहते हैं सदरूपेण सता सोम्य तथा तो संपन्न भवती तो सद्रूपेण हो गया तो चला तो ये स्वप्न हुआ ठीक इसी प्रकार की जागृत आया तो यही मन क्या करेगा पहले का प्रमाता चुन लेगा बाकी सबको प्रमेय बना देगा तो ये जागृत इसी प्रकार करेगा इसलिए ये जो अर्थात तो वासना जितना जितना हटेगा लोक वासना पहले हट जाएगा तो लोक वासना हटने से फिर शास्त्र वासना अर्थात तो किताब में लगे रहना तो फिर शास्त्र वासना जब छूट जाएगा हो जाएगा क्योंकि और कुछ चाहिए नहीं बस शरीर ठो जब तक तो है प्रारब्ध शरीर ठो कैसा थोड़ा ठीक ठाक रहे ये एक वासना इसलिए भगवान वास करो कहते ना देह वासन या देह वासन ज्ञानम यथावत वा नहीं जायते लोकवासन या जंतु और शास्त्र वासन वासना या तीच लोकवासना पहले और लोकवासना से बाहर जो है लोकवासना अर्थात जो जगत कल्याण करना उससे बाहर जो है अपना स्वार्थ साधन करना हो तो फिर साधक कोटि नहीं है जगत कल्याण करना अथवा दूसरों का ये कर देना ये होगा लोकवासना उससे ऊपर उठेगा तो शास्त्र उसके ऊपर शास्त्र का भी हो गया तो शरीर थोड़ा वब तक प्रारूप है चलते रहे ये वेगी वासना तो वो जब छूट जाएगा फिर कहेंगे अधिक अधिक फिर तत्व का अनुभव स्पष्ट होगा नहीं भाष्य में नहीं स्वप्ने हस्त्यादि ग्राह्यम तद ग्राहक वा चक्ष आदि द्वयम विज्ञान व्यतिरेके अस्ति नहीं स्वप्ने हस्त्यादि ग्राह्यम ग्राहक हो गया चक्षुरादि ये सब कुछ नहीं है व्यतिरेक वो कुछ नहीं है यहाँ तो, तो, तो ग्राहकम चक्षु दे दिया हम तो तो ग्राहकम प्रमाता भी कह सकते हैं वो व्यतिरण कुछ नहीं है इसी प्रकार जाग्रत तो तो भी उसी प्रकार की है टीका में तथे तो जागरित अभी परमात्म स्वरूपेण अद्वयम सन्मो ग्राह्य ग्राहकद्वैताकार अवभाषते इसी प्रकार की जागरित भी परमा आत्मस्वेण मन अदय है अद्व स परमार्थ रूप से तो मन अदय है कि ग्राह्य ग्राहक ग्राह द्वैत आकारेण अभी ग्राह्य ग्राहक इस प्रकार की द्वैत नाना हो गए आकारेण अबभाषते लगता है तथाच तो चा, चार नंबर टिप्पणी अधिष्ठान भिन्नत्वेन मनस कारण अनभ्युपगमे अधिष्ठान भिन्न होकर के मन कारण नहीं होता है अधिष्ठान से पूरा भिन्न हो जाएगा या मन की सत्ता कहाँ रहेगा इसलिए मन जब भी कारण कहा गया क्योंकि पूर्व श्लोक में इसी श्लोक में पूर्व पक्षी शंका था कि मन और ब्रह्म दो हो गए तो सिद्धांत कहता है कि मन ब्रह्म में अधिष्ठित तो होकर के ही कारण बनता है ये कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि दो कारण आ जाएंगे इसी को टिप्पणी में कहते हैं अधिष्ठान भिन्न मनस कारण तो अनभ्युपगम अधिष्ठान से अलग होकर के मन अगर कारण बन जाएगा तो दो कारण आ जाएंगे तो अधिष्ठान में आश्रित होकर के टीका में तथाच च परमार्थ सत्ज्ञान मात्र से अवस्था दशेष अभाव तस्वे अव अव अठान माया कल मन स्पंदते अंगीकारा न कारण्द्य तथा तो परसम सतहे तो सत विज्ञान अवस्था भी विशेष अभा तो दौनोंवस्था में विज्ञान चैतन्य अव अधिष्ठ उसी अधिष्ठान में मैयाक मन मानव पहले माया से आ गया इसलिए वास्तव कारण तो ब्रह्म ही हुआ स्पंदते स्पंदते द्वैयाकार द्वैत आकार से दिखता है चेतन विज्ञान मात्र से हाँ, परमार्थ सत्म से पहले षष्टिय समान है परमार्थ सत विज्ञान मात्र से अवस्था द्वे विशेष अभाव है चाहे स्वप्न हो चाहे जागृत हो साक्षी तो साक्षी है दोनों अवस्था में एक ही है वही अधिष्ठान है उसमें माया कल्पित तो मन हो गया और मनोस्पंद द्वर अंगीकारात् न कारण द्वय संकित इसलिए दो कारण नहीं है वो ब्रह्म ही एकमात्र कारण है तो ये मन का केवल स्पंदन मात्र होता है भाष्य में परमार्थ सद विज्ञान मात्र अविशेषात परमार्थ सद जो विज्ञान मात्र है चैतन्य मात्र है, वो विशेष दोनों अवस्था में स्वप्न जागृत में वो कोई विशेष नहीं है तो इसलिए चैतन्य मात्र साक्षी मात्र है उसमें मनोकल्पित तो होता है अच्छा इतीस महाकारी का उच्चारण करेंगे और आगे का श्लोक तो बहुत उद्धरण होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है टीका में मनोमात्रम द्वैतम इत्यत्र प्रमाणम आभ त तो आपने ऊपर श्लोक में तीसवा श्लोक में कह दे मन ही द्वैयावासम चाहे जागृत हो चाहे स्वप्न हो इसलिए द्वैतम मात्र ये मन ही है मनोमात्रम द्वैतम इसमें प्रमाण देते हैं मनोदृश्य मदम द्वैतम य मनसो हमी भाव दलभ्य से मनो दृश्यद्वैत युत्चित सचराचर वैतम मनोदृश्यम मनसो ही अमनीभावे भावे द्वैतम न उपलभ्य थे यत किंचित सचराचरम चरा, चरा सचराचर अर्थात चराचर चरा लेकर के जो कुछ है द्वैतम इदम मनोदृश्यम ये सब मन का ही दृश्य है और मन जब अमनी भाव को प्राप्त कर गया मन अमनी भाव हो गया अर्थात मन का जो मनस्व ये हो गया मन का भाव मनस्व मन का जो मनस्व चला गया घट का घटत्व चला गया तो अभी घट किस रूप में आ जाएगा मिट्टी रूप से आ जाएगा यही मनो का मनस्व चला जाएगा अर्थात तो उसका जो त्रिपुटी आपाधक चला गया क्या हो आ गया ब्राह्मण स्थिति मन का मनस्त चला जाना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है दो नंबर टिप्पणी क्या दिए हैं मनोदृश्यम मनसा दृश्यते कल्प्यते मनोदृश्यम मन कल्पना मात्रम रूपम मनोदृश्यम इधम सचराचरम मनसा दृश्य मनो दृश्य पूरा जगत ये मन का ही दृश्य है मन चला तीर ये जगत अच्छा आज यहां तक ओ पूर्णम पूर्णमित पूर्णमुद्यूश पूर्णमादाय